शाह ओम शांति शांति शांति योग दर्शन य योगवी कक्षा योग दर्शन के द्वितीय पात्र साधन पात्र के पंद्रह सूत्र पीछे पूरे हुए पंद्रह सूत्र में परिणाम ताप संस्कार और गुणवृत्ति विरोध इन दुखों के कारण से विवेकी को सुख के काल में भी दुख दिखाई देता है सुखों में भी दुख दिखाई देता है ये विषय बताया गया था और तो पिछले पाठ में से किन्हीं को पूछना है तो पूछिए। की का pues. की ती ती संस्कार तो बात करते हुए कर्माशय बनता है संस्कार जी संस्कार कर्माशय नहीं संस्कार संस्कार बोला है की एवं कर्मभ्यो एक कर्मों कर्मों की का है बोलिए यहाँ पर से या है है कि बनता बनने की बात नहीं है यहाँ सुख दुख अनुभव करने की बात है जब सुख दुख का अनुभव करेंगे तो संस्कार बनेगा ये एक बात होगी जब जब भी करेंगे तो अब उसको खोल के और बता रहे हैं। इस प्रकार कर्म का विपाक जब हमें होगा और सुख दुख मिलेंगे अब कर्म का विपाक इसका मुख्य विषय नहीं है सुख दुख हमें कब कब हो सकता है जब कर्म का विपाक होता है तब हमें सुख दुख हो सकता है और अन्यों के द्वारा अन्यायपूर्वक भी हमें सुख दुख हो सकता है तो कभी भी सुख दुख होगा तो सुख दुख कर्माश सुख दुख संस्कार के संस्कार तो बनेंगे रागद्वेश के वहां तक एक बात पूरी हो गई ये संस्कार ही दुख है अब जो कर्माशय का काम, तो कर्म का विपाक जब हम अनुभव करते हैं तब भी जो सुख दुख का अनुभव होते हैं उससे फिर संस्कार बन जाएंगे इस संस्कारों का बनना ही यहां पर है आ, आ, एवं कर्मभ्यो विपा के अनुभूय माने सुखे दुखे वा सुख और दुख होगा एक चक्र बता रहे हैं एक चक्र बता रहे हैं सुख दुख होगा अब इसके अंदर ये ताप दुख और संस्कार दुख दोनों का चक्र इकट्ठा बता रहे हैं सुख दुख हुआ अनुभव हुआ संस्कार बन गया अब उसके आगे फिर जब हम कर्माशय को भोगेंगे फिर सुख दुख होगा संस्कार तो बन ही जाएगा सुख दुख को होगा फिर उसके लिए कुछ न कुछ करेंगे करेंगे तो फिर कर्माशय बनेगा फिर कर्माशय से सुख दुख होगा सुख दुख होकर के संस्कार भी बनेंगे और फिर कुछ करेंगे फिर कर्माशय बनेगा ये दोनों चीजें चलती रहेंगी एक क्रम को पत, चक्र को बता रहे हैं कि ये एक दूसरे से प्रेरित होता रहेगा चलता रहता है चलता रहता है, रुकता नहीं है वो उतना ही के दूसरी पंक्ति का तात्पर्य है के इसके आगे है सामान्य नि तु अतिशयी सह प्रवर्तनते ये जो गुण हैं ये प्रधान और गौण भाव से रहते हैं सामान्य और प्रधान रूप से रहते हैं पीछे हम प्रथम पाद के दूसरे सूत्र में देखते हैं कि प्रख्या रूपम ही चित्त सत्तो सत्तो गुण की प्रधानता तो रहती है उसमें अन्य गुण भी रहते हैं लेकिन कौन सा गुण उभरा हुआ है उसके आधार पर इनकी प्रधानता और सामान्यता या गुणता कही जाती है तो जिस समय ये क्रियाशील होते हैं तो सामान्य यानी जो सामान्य है अभी पूरे क्रियाशील नहीं है अनुद्भूत है थोड़े से क्रियाशील है थोड़े उभरे हुए है, हैं वे सामान्य हुए अतिशय यही सह प्रवर्तनते जो अतिशय को प्राप्त है अभी उभरा हुआ है उसके साथ साथ चलते रहते हैं अर्थात साथ में रहते हैं ये कहना चाहते हैं जो उभरा हुआ है हमें लगेगा एक ही चल रहा है एक ही सत्य ही चल रहा है या रज ही चल रहा है या तम ही चल रहा है ऐसा नहीं जो प्रधान है उसके साथ साथ दूसरे भी चलते रहते हैं तो सामान्य नि तू सह प्रवर्तन थे एक दूसरे के साथ चलते हैं एवं ए इस प्रकार ये गुणा इतरे तर आश्रय उपार्जित सुख दुख मोह प्रत्यय ये एक दूसरे के आश्रय से ये तीनों गुण अलग अलग कह रहे हैं ये तीनों गुण जब एक दूसरे का आश्रय करते हैं यानी सत्व रजो गुण रजोगुण तमो तमोगुण का आश्रय करेगा रजोगुण सत्व गुण और तमोगुण का आश्रय करेगा तमोगुण सत्गुण और रजोगुण का आश्रय करेगा एक किसी को भी लेंगे वो बाकी दो का लेकिन आश्रय लेने वाला एक मुख्य माना जाएगा वहां पर एवं ए थे ये गुण इतरे इतर आश्रय एक दूसरे के आश्रय से उपार्जित सुख दुख मोह प्रत्यय जिन्होंने सुख दुख मोह प्रत्यय को उपार्जित कर लिया तो जो एक मान लीजिए सत्व है उसमें तो सुख पहले से ही है तो दुख और मोह को उसने उपार्जित कर लिया सत्युगुण की प्रधानता थी रजोगुण तमोगुण उसके साथ में जुड़ गया है सामान्य रूप से तो अब जो सत्गुण का सुख तो था ही उस साथ में दुख और मोह ये भी उपार्जित हो गया है इसके लिए ये दो उपार्जित लगेंगे अब रजोगुण बढ़ा हुआ है तो उसका दुख तो है ही अभी उपार्जित किसको करेगा सुख को और मोह को वो दो चीजें भी साथ में जुड़ी हुई रहेंगी और जब तमोगुण बढ़ा हुआ रहेगा तो तो है ही उसके अलावा सुख और दुख को भी उपार्जित कर लेगा तो इतरे तर उपार्जित सुख दुख प्रत्यय सुख दुख प्रत्य सुख दुख मोहप्रत्यय को उपार्जित कर लेते हैं अपना नहीं होता है उपार्जित कहता है जो हमने अर्जित किया है नहीं पैसा हमने अर्जित किया पैसा प्राप्त किया कमाया उपार्जित किया अपने पास में ले लिया है नहीं लेकिन ले लिया वो दूसरे से आता है तो तीनों उपार्जित हो सकते हैं प्रसंग के अनुसार लगेगा एक जना एक बाकी दो को उपार्जित करेगा कोई भिन्न होगा वो अन्य दो को उपार्जित करेगा तो उपार्जित सुख दुख मोहप्रत्य सर्वे सर्व रूपा भवंती ये सारे मतलब ये सत्वस्तम सभी रूपों वाले होते हैं जब जब एक उभरा हुआ रहता है बाकी दो भी वहां पर साथ में रहते हैं सर्वे सर्व रूपा सामान्य रूप से तो हम यू कहेंगे भाई सब सब रूप वाले कैसे हो सकते हैं हर अपने अपने रूप वाला हुआ सत्वगुण है वो केवल सुख रूप ही होगा दुख और मोहरूप कैसे हो सकता है ऐसे ही रजोगुण भी दुख रूप हो सकता है सुख और तमो मोह रूप कैसे हो सकता है नहीं होता है ना एक एक ही होते हैं लेकिन चूंकि ये एक दूसरे की सहायता करते हैं और एक सामान्य विशेष के साथ में जुड़ा हुआ रहता है तो अब जब ये, ये मिल चुके हैं तो क्योंकि साथ में रहते ही हैं तो उपार्जित हो जाते हैं ये एक दूसरे को उपार्जित करते हैं इसलिए कहा सर्वे सर्व रूपा भवन की ये सभी सभी रूपों वाले होते हैं एक भी कोई प्रधान बना रहेगा बाकी दो भी वहां पर जुड़े ही रहेंगे दूसरा कोई प्रधान रहेगा तो भी बाकी के दो जुड़े हुए रहेंगे तीसरा प्रधान रहेगा तो भी बाकी के दो जुड़े हुए ही रहेंगे और उनकी चीजें भी वहां पर दिखाई देंगी तो सर्वे सर्व रूपा भवंती सर्वे सर्वरूप कैसे होते हैं उसके लिए पंक्ति के पहले की बातें लिखी हैं कि ये इतरे तरह आश्रय से उपार्जित सुख दुख मोह प्रत्यय वाले होते हैं इसलिए सर्वे सर्वरूपा भवंती आगे जब सभी सब रूप वाले होते हैं तो सब एक जैसे ही हो जाने चाहिए फिर अंतर क्या होता है उसका उत्तर आगे दिया जा रहा है गुण प्रधान भाव कृतस्तु ऐसा विशेषायति। इनकी जो विशेषता है जब हम कहते हैं कि गुण की प्रधानता है गुण उभरा हुआ है तो इसकी क्या विशेषता है कि इसमें सुख प्रधान रूप से रहेगा दुख और मोह सामान्य रूप से रहेगा ऐसी रज जब बढ़ा हुआ होगा तो दुख प्रधान रूप से रहेगा सुख और मोह गौण रूप से रहेगा तो गुण प्रधान भाव कृत गुण का मतलब है अप्रधान सामान्य और प्रधान तो मतलब मुख्य हो ही गया गुण प्रधान भाव से किया हुआ इनका विशेष होता है क्योंकि तो जब पीछे कहा सर्वे सर्व रूपा भवंती तो फिर तो सब एक जैसे होने चाहिए फिर भेद कैसे करेंगे जब सभी सब जैसे हैं सभी मिठाइयां है, एक जैसी हैं तो फिर अंतर क्या हुआ तो बोले नहीं इसमें गुण प्रधान भाव से भेद रहता है इससे पता लग जाता है कि ये कौन सा है किसकी प्रधानता है गुण प्रधान भाव कृतस्तु ये विशेषयति। अब चूंकि ये सर्वे सरो सर्व रूपा होते हैं तस्मात दुखम सर्वं सर्वम विवेकी देखता है कि जिस समय में सत्गुण की प्रधानता में हूं तब भी रजोगुण अपना काम कर रहा है तमोगुण तो भी अपना काम कर रहा है थोड़ा तो वो मिला हुआ है ही वहां पर इसलिए वो इसको भी दुख रूप समझता है तो दुखमेव सर्वम विवेक और कोई क्या इसमें स्पष्ट नहीं हुआ अभी इसके आगे का तो सारा बताया ही है और रूपातिशया का स्पष्ट है ही आठ चीजें हैं धर्म अधर्म ज्ञान अज्ञान वैराग्य वैराग्य ऐश्वर्य अनैश्वर्य हाँ रूप के अतिशय से ये परस्पर विपरीत है धर्म होगा तो धर्म अधर्म को हटाएगा विपरीत होगा अधर्म होगा वो धर्म के विपरीत पड़ेगा जो हमारे मन में होता है कि धर्म करूं ये करूं फिर होता है कि नहीं नहीं करूं विपरीत विपरीत बातें आती रहती है ना परस्पर वो सब होगा इसमें ज्ञान और अज्ञान होगा वैराग्य अवैराग्य होगा ऐश्वर्य अनैश्वर्य होगा ये सर परस्पर विपरीत चीजें हैं, जो जैसा उभरेगा उसके अनुसार ये होता रहेगा और शांत घोर मूड है ये भी परस्पर विपरीत है तो रूपातिशाय वृत्तिशाय ऐसे परस्परे न ये आपस में सहयोग भी करते हैं लेकिन आपस में विरुद्ध भी है बिल्कुल ऐसे सहयोग ही नहीं है कि आज कुछ विरोध ही नहीं हो इनका परस्पर विरोध भी करते हैं दूसरे का एक को ले तो दूसरा उसकी दूसरी विपरीत चीज वहां पर रखेगा विरोध होगा आपस में शुद्ध रूप से हम जैसा चाहते हैं वैसा नहीं हो पाता है दूसरी चीज कुछ मिली भी रहेगी उसमें परस्पर विरुद्ध भी है एक दूसरे का सहयोग भी करते हैं जैसे घर परिवार में होता है ना आपस में लड़ते झगड़ते भी रहते हैं लेकिन फिर भी साथ ही रहते हैं और दूसरों के लिए जब होता है तब तो मिल भी जाते हैं किसी प्रसंग में क्योंकि उनको पता है कि हमारा हित एक साथ में जुड़ा हुआ है तो मिले जुले भी रहते हैं लेकिन स्वभाव एक भी नहीं होता अंतर भी होता है आपस में विरुद्ध भी रहते हैं। ऐसे है बोलो से आप जो पांचवा अनुच्छेद कह रहे हो उसकी प्रारंभिक पंक्ति बोलिए पहले हाँ इसकी अब नीचे से पांचवी पंक्ति बोलो अन्य जो लोग हैं अन्य का मतलब है योगियों से भिन्न क्योंकि पीछे जो कहा था योगीन में वो क्लिशनती नेतरम प्रतिपत्तारम न इतरम प्रतिपत्ताराम अन्य प्राप्त करने वालों को नहीं है ये वो इतर हैं इतरों की क्या स्थिति होती है अन्यों की योगियों से भिन्न की इतरम तो स्व कर्मो को हृतम दुखम अपने कर्मों से उपार्जित दुख को है उन्हीं का खुद ही ने वो चीजें ऐसी चीजें उपस्थित की है कि वो उनको दुख लग जाता है खुद ही ने अपने लिए काटे गोए हैं तो स्वकर्म अपने कर्म के द्वारा उपहरित मतलब उपार्जित दुख को उपातम उपातम त्यजनतम प्राप्त करते हुए प्राप्त भी करते हैं और प्राप्त करते करते हुए छोड़ते भी हैं छोड़ने का प्रयास भी करते हैं पहले तो उसको पा लिया ऐसे काम किए कि वो दुख आ गया और उसको छोड़ना भी चाहते हैं तो संघर्ष होता है ना वे किया अब रोग को आमंत्रित कर लिया अब उस रोग को हटाना भी चाहते हैं जो तो प्राप्त भी हो रहा है और फिर हटाना भी चाहता है ऐसा और त्यक्तम त्यक्तम उपादानम उसको छोड़ते छोड़ते भी फिर ग्रहण कर लेता है पता है कि इसको छोड़ना है इत्यादि है और छोड़ भी दिया तो फिर उसको अपना लेता है वो फिर नशा करने लग जाता है फिर चोरी करने लग जाता है इत्यादि तो त्यक्तम त्यक्तम उपादनानम ऐसा करते हुए इनकी हालत यह रहती है छोड़ना चाहते हैं तो छोड़ नहीं पाते पूरा और ग्रहण करना चाहते हैं तो ग्रहण नहीं कर पाते ग्रहण करते करते छोड़ते रहते हैं छोड़ते छोड़ते फिर ग्रहण कर लेते हैं ऐसी में घूमते रहते हैं ऐसा करते हुए अनादि वासना विचित्रतया चित्त वृत्तया अनादि काल से चली आ रही बड़ी विचित्र तरह तरह की और चित्त की वृत्तियों से समन्त तो अनुविधम इव चारों ओर से बिन्हे रहते हैं वो उनका कारण यही है कि इतने सारे संस्कार उल्टे सीधे सब बिन्हे हैं उसमें इतना जंजाल है कोई इधर खींच रहा है कोई इधर खींच रहा है कोई इधर है कभी ये करेगा तो इधर जाएगा फिर कोई दूसरा करेगा तो उधर जाएगा इधर उधर वेद के अंदर आता है ना कि जिसके अनेक पत्नियां होती हैं उसका क्या हाल होता है उसकी सब तरफ पिटाई होती है वो इधर खींचेगी वो उधर खींचेगी वो इधर खींचेगी जाए वो तो उसको दिक्कत होती है तो ऐसे ही सब संस्कार उसको इधर उधर खींचते रहते हैं समन्त तो अनुविध्यम एवं अविद्या अविद्या से सब तरफ से विंधा हुआ रहता है अविद्या हातव्य एवं अहंकारे, अविद्या के कारण से और साथ में क्या जो चीजें छोड़ने वाली हैं, उनको भी अविद्या के कारण से वो अहंकार और ममकार से जुड़ा हुआ रहता है उसी के साथ साथ और जातम जातम उत्पन्न होते होते बाह्य आध्यात्मिक उभय निमित्ता त्रिपरवाणा तापा है तीन तरह के तापों को इन परिणाम ताप संस्कार तापों को अनुप्लवनते प्राप्त करते रहते उसी में ही तय करते रहते हैं उसी में गोता लगाते रहते अलग अलग तरह से वर्गीकरण है आध्यात्मिक अध्यात्मिक आधिभतिक आधिदैविक दुख हैं उसमें सारे दुख आ गए वैसे तो उसमें बचेगा नहीं उस पर कारण में आधिभौतिक दुख अन्य भूतों से आते हैं अन्य प्राणियों से आधिदैविक दुख अग्नि जल सूर्य इनसे जो आते हैं ये दुख जो आते हैं ये तो हर व्यक्ति को पता लगते हैं ये वहां नहीं कहे जा रहे अब पहला वाला जो है आध्यात्मिक दुख आध्यात्मिक दुख में वो दुख जो हमारे अपने कारण से होते हैं अब उसमें अपने इंद्रियों के दोष के कारण से उसको आधिदेविक में भी डाल देते हैं नहीं तो अपने कारण से और रहा नहीं कुछ गलत किया है आध्यात्मिक दुख भी बहुत सारे ऐसे होते हैं जो सामान्य व्यक्ति भी अनुभव करता है ठीक है अब ये परिणाम ताप संस्कार दुख है ये है आध्यात्मिक ही लेकिन सूक्ष्म है ये ये योगी तो पकड़ पाते हैं अन्य वो ध्यान नहीं जाता है उसके ऊपर क्योंकि ये सारे दुख परिणाम दुख इस स्वयं का खड़ा किया हुआ है क्यों उसको लक्ष्य बना करके लगा था कि मेरे को ये इसी में तृप्ति हो जाएगी अपनी अज्ञानता थी नहीं समझा था ताप दुख कर्माशय से जो दुख आ रहा है वो भी हमारा अपना किया हुआ है दूसरा थोड़ा ना दे रहा है इसको हमारा अपना किया हुआ है और संस्कार तो ये भी हमारा अपना ही किया हुआ है तो ये तीनों दुख हमारे अपने किए हुए हैं इनको अगर आप उसमें अंतर्भावित करना चाहते हैं तो आध्यात्मिक केवल करेंगे उस वर्गीकरण में तो सारे दुख आ जाते हैं उसमें कुछ भी नहीं छूटेगा ये एक विशेष केवल योगियों की दृष्टि से बताया जा रहा है इसमें सारे दुख अंतर्भावित नहीं हो पाते हैं इसके अतिरिक्त दुख हैं जो अन्य प्रतिपत्ता रो को मिलते हैं अन्य लोगों को मिलते हैं इस योगी को भी मिलते हैं अन्य उनका यहां पर ग्रहण नहीं है ठीक है तो आगे बोलिए फिर से बोलिए कौन से ठीक करने होते हैं और कौन से अवॉइड करने होते हैं दोनों को ही ठीक करना होता है देखिए एक तो संस्कार शब्द से सामान्य रूप से हम वासना रूप संस्कारों को लेते हैं जो चित्त पे छाप पड़ जाती है जिससे स्मृति उत्पन्न होती है जिससे क्लेश उत्पन्न होते हैं वृत्तियां उत्पन्न होती है वो संस्कार कहलाते हैं वासना रूप संस्कार ठीक है सुख के दुख के ज्ञान के अज्ञान के सब तरह के संस्कार होते हैं अब दूसरा शब्द संस्कार का इन्होंने धर्माधर्म रूप संस्कार किया है इसको दूसरे शब्दों में कहें तो कर्माशय हम इसको कर्माशय के नाम से बोलते हैं संस्कार शब्द से फिर भ्रांति होती है वो वासना रूप संस्कारों को लेने लग जाते हैं कर्माशय रूप संस्कारों को नहीं ले पाते वह धर्माधर्म रूप संस्कार ये क्या करते हैं ये विपाक के हेतु होते हैं तो विपाक है जाति आयु भोग उसको देने वाले होते हैं। तो हमें जो शरीर मिलता है वो कर्म के अनुसार मिलता है इत्यादि जो भी चीजें हमें जाति आयु भोग मिल रही हैं कर्माशय प्रारब्ध के अनुसार वो धर्माधर्म रूप संस्कार है हा उसमें निमित्त वासना रूप संस्कार भी बनेंगे क्योंकि क्लेश वही है क्लेश के होने पर भी कर्माशय विपाकार होता है इस रूप में वो कारण बनेंगे और जब तक क्लेश है तब तक कर्माशय फल देता रहेगा लेकिन फल मिलेगा कर्म के अनुसार ही संस्कारों के अनुसार फल नहीं मिलेगा संस्कार यानी क्लेशों के संस्कार यदि हैं तो कर्माशय बनता है क्लेश मूलह कर्माशय है पहली बात लेकिन बनेगा कर्माशय ही है अब इसमें संस्कार को नहीं जोड़ना है क्लेशों को नहीं जोड़ना है क्लेशों से तो अलग संस्कार बन जाएंगे वासना रूप संस्कार कर्माशय बनाए वो केवल कर्म का संचय है लेकिन उसके संचय होने में भी क्लेश मूल में है अब क्लेश मूल में है तो उसका विपाक सती मूल है तत्विपाक हो कर्माशय का विपाक होगा तो संस्कार मूल में है लेकिन विपाक होगा कर्म के अनुसार किसको कितना क्या क्या मिलना है वो कर्म के अनुसार होगा लेकिन उस कर्म को विपाकार बनाने में पीछे कारण बनता है क्लेश संस्कार और उससे फिर संस्कार बन जाते हैं तो ये दोनों अलग अलग हुए कर्माशय को भोग करके समाप्त करते हैं एक तरीका जितना जितना भोगते जाते हैं उतना उतना समाप्त होता जाता है एक सामान्य तरीका है जिसका कोई प्रयत्न ना करे तो भी भोगता जाता है परमात्मा भुगवाता रहता है और वो कम होते चले जाते हैं संस्कार अपने आप समाप्त नहीं होते उसके लिए तो प्रयत्न करना होता है कर्माशय को भोगने से संस्कार समाप्त नहीं होते संस्कार तो बने रहते बल्कि भोग के संस्कार और पड़ जाएंगे नए कर्म की समाप्ति भोग करके होगी एक बात दूसरा शुक्ल कर्म के उदय होने पे उनका नाश होता है जो वैश्विक में बताए तीसरा सारे क्लेश जब दग्धबीज कर दिए हैं जीवन मुक्त हो गया है तो पुण्य भी और पाप भी वो सारा कर्माशय हट जाएगा शुक्ल कर्म के उदय से तो कृष्ण का नाश होगा केवल शुक्ल कर्मोदयात यही वनाशा कृष्ण कृष्ण का नाश होगा केवल पुण्य वालों का नाश नहीं होगा वो तो फल दे सकते हैं और वो भी समाप्त होंगे जीवन मुक्ति व्यक्ति के जब सारे क्लेश उसके समाप्त हो जाते हैं तो क्लेश के ना होने से जो भी कर्माशय बचा हुआ है चाहे वो पाप कर्माशय है चाहे पुण्य कर्माशय वो विपाकार नहीं होगा कर्माशय की समाप्ति के तीन उपाय हो गए भोग करके शुक्ल कर्म से और क्लेशों के दग्ध बीज होने पर तीन चीजें हो होंगी कर्माशय अच्छा, संस्कार बिना प्रयत्न के समाप्त नहीं होंगे भोग से समाप्त नहीं होते हैं बनते रहते हैं उसके लिए प्रतिपक्ष भावना सामान्य रूप से कहो तो क्रिया योग उससे पहले कहो तो अष्टांग योग का पालन योगाभ्यास विवेक ज्ञान प्रतिपक्ष भावना समाधि क्रिया योग इनसे वो तनु होते हैं क्षीण होते हैं दुर्बल होते हैं और फिर दगबीज हो जाते हैं ये उनके नाश का तरीका और अवॉइड करना है अवॉइड मतलब उसको टालना है तो टालना केवल यही हो सकता है कि हम उसमें अविद्या का अंश ना रहने दें क्योंकि तो जब तक जी रहे हैं तब तक जीवन तो चलता रहेगा देखते सुनते खाते पीते तो रहेंगे हम ये क्रियाएं तो हमारी सामान्य रूप से चलेंगी और उससे संबंधित संस्कार भी पढ़ते रहेंगे जब वृत्तियां उठेंगी तो संस्कार भी पढ़ेंगे उस संस्कार की चिंता नहीं करनी है हमें उसको अक्लिष्ट रखना है बस क्लिष्ट होंगे तो बाधक हो जाएंगे अक्लिष्ट होंगे तो कोई बाधक नहीं है तो संस्कारों से अपने आप में बचने की बात नहीं है हम कुछ अध्ययन करते हैं पढ़ते हैं याद करते हैं चिंतन करते हैं वो हमें रहना ही चाहिए उसके संस्कार पढ़ना ही चाहिए मित्र क्या मिलेगा फिर पढ़ते गए और भूलते गए तो फिर करेंगे क्या तो करने के लिए वो स्मरण में आने चाहिए स्मृति के लिए उसके संस्कार होने चाहिए उसकी तो इच्छा करनी है हमारे को वो हानिकारक नहीं है वो अक्लिष्ट है क्लिष्ट जब होंगे तो हानिकारक होंगे इसलिए हमें जो इसको एक तरफ करना है वो क्या उसका क्लिष्टत्व को हटा के रखना है उसमें जो अविद्या का अंश है उसको हमें कम करते जाना है हटा देना है बस हो तो गया मिल रहे कर्माशिवी और वासना वो दो, दो है वो हमारे को मुफ्त में मिल रहे हैं जो साथ में होता है ना ये भाई ये इतनी चीज खरीदो और ये तो साथ में आ ही जाएंगे तो का, कर्म का जब भी करते हैं तो उसमें प्राय करके अपवाद छोड़ दीजिए प्राय करके कर्म करते हैं तो कर्म बना है संस्कार भी बनता है लेकिन अफवाद कुछ होते हैं कि कभी कर्म यानी कर्माशय तो बनता है लेकिन संस्कार नहीं बनता है दूसरा संस्कार कभी बन जाते हैं लेकिन कर्माशय नहीं बनता है पर सामान्य रूप से वो ठीक है कि जब भी हम कर्म करते हैं तो कर्माशय और संस्कार दोनों बनते हैं ठीक है दोनों बनेंगे लेकिन दोनों का निस्तारण उनका समापन अलग अलग तरह से होता है और जब जो जिसको मुख्य मान ले कोई कर्माशय को मुख्य मानेगा तो उस ढंग से चलता रहेगा संस्कारों को जो विचार नहीं करेगा ज्यादा और कुछ होते हैं जो कर्माशय को कम सोचते हैं और संस्कारों के बारे में ज्यादा सोचने लग जाते हैं ये एक बड़ा अंतर होता है साधना के पत्ते धार्मिक व्यक्तियों के अंदर और एकदम से जैसे कि गेयर बदलते हैं ना ऐसे गेर बदल जाता है गाड़ी का धर्माधर्म को छोड़ करके यानी धर्माधर्म पे ज्यादा बात नहीं करेगा वो मुख्य संस्कारों पे केंद्रित रहेगा कर्म करते हुए भी अपने अच्छे संस्कार बनाने के लिए कर्म कर रहा होगा वो कर्म करेगा मुख्य उद्देश्य उसका संस्कार रहेगा कर्माशय उतना नहीं रहेगा अगर कर्माशय कम है उसको पुण्य करना है तो वो भी प्रयत्न करेगा लेकिन संस्कारों पर केंद्रित रहेगा संस्कारों को क्षीण करना है तनु करना है अधिक न बढ़े इसका प्रयास है इष्टत्व न हो उसका अविद्या हो उसमें इसकी तरफ ही वो अधिक प्रयत्न करता रहेगा ये दो अंतर मिलेंगे होते दोनों है सबको बिल्कुल देखिए चिकित्सा की तरह ये शास्त्र चतुर्व्यू बताया गया और उसके लिए इन्होंने शब्द दिए हे हे हेतु हान और हानो पाये चार चीजें थी तो हे क्या है तो दुख बहुल संसार हे है तो केवल संसार तो है नहीं यहां पर कुछ और भी चीजें संसार के अतिरिक्त भी तो चीजें हैं आत्मा भी तो है चेतन तो उसको किस कोटि में रख रहे हैं इन चारों में से हे में हे हेतु में हान में हानो पाए में प्रश्न उठेगा ना एक प्रकृति को तो संसार को हे में रख दिया और हे का हेतु क्या है दुख का हेतु क्या है तो संयोग बताए प्रकृति और पुरुष का प्रधान और पुरुष का संयोग हो गया तो अब इसमें हे हेतु पुरुष विद्यमान है फिर है हान हान है कि प्रकृति से छूटना हुआ अत्यंत की निवृत्ति हो गई संयोग की हान हो गया और हान का उपाय क्या है तो सम्यक दर्शन है तो बोले ये जो आत्मा का अपना स्वरूप है ये क्या है ये हे है या उपाधेय है इस आत्मा को हम क्या समझें अपने आप को हे कोटि में रखें या उपादेय कोटि में रखें प्रकृति की तरह इसको हे कोटि में रखें और या फिर इसको उपाधेय कोटि में रखें यह तो बहुत अच्छी चीज है इसको तो ग्रहण करना चाहिए तो अब इसके लिए ये बात कही जा रही है तत्र हाथु हाथू का मतलब है हान करने वाला छोड़ने वाला उड़ने वाला अतु स्वरूपम उपादेय वा हेयम व न भवितुम अर्ती न तो वो उपादेय हो सकता है और न हे हो सकता है ये एक प्रतिज्ञा क्यों ऐसा तो उसके लिए आगे बताए तो उपादेय क्यों नहीं हो सकता नहीं पहले हान का कह रहे हैं इति हाने तस्य उच्छेदवाद प्रसंगः अगर यू कहें कि आत्मा का ही हान हो जाएगा छोड़ देंगे और बस आत्मा भी नहीं रहेगी और यही मुक्ति है तो फिर तो बोले उच्छेदवाद का प्रसंग आएगा यानी दोष आएगा उच्छेद का मतलब है समाप्त होना जैसे मूलोच्छेद बीमारी का उच्छेद कर दिया समस्या का उच्छेद कर दिया जड़ समेत उखाड़ के फेंक दिया ऐसा तो आत्मा का उच्छेद का मतलब है आत्मा का नाश बोले यदि आत्मा को भी आप हे कोटि में ले आएंगे तो ये तो उच्छेदवाद प्रसंग आ जाएगा जबकि आत्मा तो नष्ट नहीं होती है वो तो नित्य है अगर पर आत्मा को हे कोटी में लाएंगे तो उसकी अनित्यता जो कि होनी नहीं चाहिए वो होने लग जाएगी माननी पड़ेगी हमारे को ठीक है ये दोष आएगा इसलिए आत्मा को हे नहीं कह सकते हाथ को और कहा उपादान है चाहे हेतुवाद है यदि उसको हम कहें कि इसका उपादान होता है आत्मा को ले सकते हैं और ये सब आ सकता है तो हेतुवाद शुरू हो जाएगा हेतुवाद मतलब उसका कारण उसका किस कारण से हम लेते हैं वो कारण आ जाएगा जिसका कारण होता है वो वस्तु अनित्य होती है तो हितुवाद का मतलब हो जाएगा कि ऐसा अगर हम माने कि आत्मा प्राप्त होती है तो किससे प्राप्त होती है क्यों प्राप्त होती है कैसे मिल जाती है वो चीजें कारणों को देना होगा और जिसके कारण होते हैं वो अनित्य होती है तो इस दृष्टि से भी दोष आ जाएगा हितुवाद आ जाएगा इसलिए उभय उभय प्रत्याख्यान दोनों का प्रत्याख्यान कर दिया आत्मा ना तो है है ना उपाधेय है क्योंकि वो तो हम है ही तो इसमें छोड़ना क्या है अपने को क्या छोड़ेंगे अपने को छोड़ के जाएंगे क्या और छोड़ दिया तो बचेगा क्या फिर वहां पर और अपने को आत्मा को निकाल के ले गए तो हम भी तो वहीं चले गए छोड़ेंगे क्या हम बचे क्या है फिर उसके अलावा तो हान करना नहीं है उसका और हमने अपने को आत्मा को कोई कहीं से ले लिया कहीं से पकड़ा और वह फिर हाथा बन गया छोड़ने वाला बन गया हम कौन थे तो इस ना तो ये दोनों नहीं हो सकते इसलिए कहा उभय प्रत्याख्याने ने दोनों को तो हटाने से कि ना तो इसको हे में रख सकते हैं ना उपादेय में रख सकते हैं ये हटाने पर क्या बसता है शाश्वतवाद बसता है हमेशा बना रहता है वो ये चीज है क्योंकि ऊपर की दो चीजों में अनित्यता आ रही है अशाश्वतता आ रही है आत्मा की तो शाश्वतवाद इतनी एक सम्यक दर्शन यही सम्यक दर्शन है शाश्वतवाद की आत्मा तो सदा है सदा बनी रहेगी चलती रहेगी ये शाश्वतवाद है उसका तो कहीं लिखा हुआ नहीं मिलता है इसका कि हम दुख देख रहे हैं और साथ में सुख आ रहा है। विशेष रूप से कथन है सारे सब रूप से मिले हैं, मतलब त्रिगुणात्मक तो है ही बुद्धि त्रिगुणात्मक है शरीर त्रिगुणात्मक है तो उससे जुड़ी हुई बातें तो रहेंगी ही कुछ ना कुछ जुड़ा हुआ रहेगा दुख में दुख तो दुख दिखाई दे रहा है किसी को उसमें थोड़ा बहुत सुख भी छिपा हुआ होगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है वो तो दुख है जो दुख है मेरा कहने का मतलब ये था कि ऐसे हम जो कोई चीज खाते हैं पीते हैं उसमें वो नहीं आता है, ऐसे यो हमें प्रतीत नहीं होगा वो ये जो ये जो दुख है वो जो पीछे वाली बात थी वो तो विश्व मिश्रित अन्न का उदाहरण दिया जाता है वहां केवल इतना ही बताना है विश्व मिश्रित अन्न में कि हम एक द्रिवेवी की दृष्टि हो तो हम उसको विष्व ही कहेंगे जबकि हमें भी पता है कि वहां पर अन्न भी है मिठाई भी है और विष्व भी है दोनों है वहां पर लेकिन वो उसको विषि कहता है क्योंकि उसको छोड़ना है हमें उसको विषि रूप ही दिखाई दे रहा है वो उदाहरण एक अलग है हम जब संसार में रहते हैं तो वो चीजें घुली मिली तो रहती हैं सत्वर स्तम का हमको अंदर प्रसन्नता भी होती रहती है दुख भी होता रहता है वो सारी चीजें तो चलती रहती है तो शुद्ध रूप से शुद्ध रूप से जो सुख चाहते हैं वो नहीं मिलता बस इतना ही मुख्य कथन इनका अब मान लो दुख के साथ में कुछ सुख मिल रहा है तो मिल रहा है अगर एक बूंद दूध की भी डली हुई हो तो कह अच्छा इस विश्व के साथ में दूध की भी बूंद मिल रही है दूध भी मिल रहा है वो कोई प्रसन्न होने की बात है उसको कुछ भी नहीं है उसमें वो क्यों विचार का क्षेत्र में नहीं आता ये सब सब स्वरूप वाले होते हैं इतना तो ठीक है क्योंकि त्रिगुणात्मक होते हैं वो साथ साथ में रहते हैं योगी देख रहा है कि ये तो तीनों मिले हुए हैं एक सामान्य प्रक्रिया बताइए परस्पर संसर्गात परस्परानुग्रहा परस्परा अनुप्रवेशात सर्वेशु सर्वेशा सानिध्यम आयुर्वेद का वचन मिलता है इन त्रिगुणों के बारे में परस्पर संसर्ग होने से सर्वेशु सर्वेशा सानिध्य में सब में सबकी सन्निधि है ये सब सबसे सब जुड़े हुए हैं ये जो बात यहां कही है ना सर्वे सर और रूपा भवंती परस्पर सन्नीकर्ष होने से पास पास में रहते हैं इसलिए एक कारण ये सब सबसे जुड़े हुए हैं कि उसके तीन कारण बताएं परस्पर संसर्ग होने से साथ साथ में रहते हैं तो एक रहता है तो दूसरा भी रहता ही झेलना ही पड़ता है वो कोई व्यक्ति आया उसको उसके पास में कुत्ता है उसका पालतू है वो हट नहीं सकता है तो आएगा तो कुत्ता भी आएगा ये वो तो झेलना ही पड़ेगा वो हटा नहीं सकते वो है किसी को है उसका मान लो बच्चा है बच्चा चिल्ला रहा है बच्चा बाधा करता है तो वो है बच्चा आएगा तो आएगा वो तो साथ में ही आना है ऐसे ये प्रधान के साथ साथ है परस्पर संसर्ग आपस में संसर्ग रहता है जोड़ संयोग रहता है पास पास में रहता है परस्पर अनुग्रह ये एक दूसरे का अनुग्रह करते रहते हैं तो एक आएगा तो दूसरा ने उसको अनुग्रह कर रखा है तो वो भी साथ में आएगा वो अनुग्रह भी उसके साथ साथ आ जाएगा हमारा कोई हमारे पास में आया उसको कि किसी ने दूसरे ने अनुग्रहित कर रखा है बता रखा है कि ये व्यक्ति ऐसा ऐसा है वो हमारे पास में आएगा तो कैसा व्यवहार करेगा वो एक तो अपने ढंग से देखेगा और वो दूसरे ने जो अनुग्रह करके बता रखा है पहले से वो फीड कर रखा है दिमाग पे अंदर जो डाल रखा है उसके वो अनुग्रह भी तो साथ में प्रभाव डालेगा ना अपना तो ये एक दूसरे का अनुग्रह भी करते हैं जैसा कि इन्होंने यहां कहा था इतरे तराश्रय ने उपार्जित तो ये तो हो गया अनुग्रह वाला शब्द था ना यहाँ पर है परस्पर अनुग्रह तंत्री भूतवा ये अनुग्रह शब्द ब्यू का वो यहां पर आ रहा है आपस में अनुग्रह करते हुए सहयोग करते हुए जुड़े हुए इनका एक बड़ा संगठन बना हुआ है तंत्र बना हुआ है जाल बना हुआ है इनका व्यवस्था बना रखी है इन्होंने अनुग्रह करते हुए जैसे अपराधी एक दूसरे को सूचना कर देते हैं पहले से पुलिस वाले आ रहे हैं ये हो रहा है वो हो रहा है तो परस्पर अनुग्रह का उनका तंत्र बना हुआ रहता है आपस में जाल बना हुआ रहता है ऐसे सैनिक भी होते हैं अच्छे जो होते हैं वो भी आपस में एक दूसरे को जैसे अनुग्रह बताते हुए उस इसको दिक्कत आएगी तो वो सूचना कर देगा और उस पर आफत आई तो ये सूचना कर देगा पहले से तो अनुग्रह करते हुए तंत्रीभूत होते हैं तो एक दूसरे का अनुग्रह करते हैं तो परस्पर संसर्गात दूसरा कहा परस्परानुग्रहत् एक दूसरे का अनुग्रह तो करने से और तीसरा कहा परस्परानुप्रवेशाच्य ये एक दूसरे में प्रविष्ट भी हो जाते हैं परमाणु के स्तर पर देख सकते हैं सत्वरस्तम के स्तर पर विचारणीय है क्योंकि वो तो अविभाज्य होते हैं लेकिन परमाणु के स्तर पर जैसे आजकल परमाणुओं का होता है बीच में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होते हैं नहीं बीच में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन चारों तरफ रहते हैं तो एक परमाणु एक परमाणु इधर हो अब वो किसी में एक परमाणु एक इलेक्ट्रॉन कम होता है दो कम होते हैं तो एक दूसरे से जुड़ जाते हैं और जो बाहर की घेरा जो रहता है इलेक्ट्रॉन का वो शामिल हो जाता है वो इधर भी चक्कर लगाता है उधर भी वो आपस में जुड़ जाते हैं अण्वी स्तर पर उनका संगठन होता है वो एक दूसरे से एक दूसरे में प्रविष्ट कर गए आजकल के हिसाब से देखें तो जुड़ जाते हैं वो एक होता है मिश्रण एक है और एक वो आपस में मिलकर के उनका अण्वी स्तर पर संयोग हो जाता है इलेक्ट्रॉन तो इधर उधर दोनों जगह वो चक्कर इसके भी चक्कर काटता है उसमें भी चक्कर काटने लग जाते हैं समान हो जाते हैं दोनों के वो कुछ चीजें समान हो जाती हैं ये परस्पर प्रवेश कर गए एक दूसरे में तो परस्पर संसर्गात परस्परा अनुग्रहात परस्परा अनुप्रवेशाच सर्वेशु सर्वेशा सानिध्यम इन सब में सबका सानिध्य है सब में सब विद्यमान है सर्वे सर्व रूपा भवन्ति। बिल्कुल वही बात कही गई अलग शब्दों के अंदर तो एक चीज को हम कभी ले नहीं सकते एक चीज को हम कभी ले नहीं सकते यानी केवल सत्तुगुण को चाहे शुद्ध रूप से नहीं आएगा रज रहेंगे ही वहां पर विवेक ख्याति हो गई सात्विक सुख मिल रहा है संप्रचारत समाधि लगी हुई है तब भी वहां रजोगुण तमोगुण काम कर रहे हैं तमोगुण काम है रोकेगा वो आगे गति नहीं होगी कुछ समय तक चलता रहेगा फिर ढीला पड़ जाएगा थक जाएगा रोक देगा उसको तमोगुण ने रोक दिया हमेशा नहीं बना करके रखी इसीलिए तो विवेक ये जो अतोम विपरीता विवेक ख्याति जो परिणामी है परिणामी क्यों है बदलाव कैसे आ जाता है उसके अंदर रजोगुण साथ में जुड़ा हुआ से विवेक आ गया है लेकिन रजोगुण है तो बदल देता है उसको थक जाता है छूट जाती है तो ये तो साथ में जुड़ा हुआ रहेगा हम जैसे चल रहे हैं दौड़ रहे हैं व्यायाम कर रहे हैं तो इसमें रजोगुण रजो काम कर रहा है सक्रिय है लेकिन इसी के साथ साथ ब्रेक वाला सिस्टम रोकने वाला तंत्र भी काम कर रहा है तो जैसे जैसे चलते जाएंगे धीरे धीरे थकान बनने बनने लग जाएगी और होते होते होते एक स्थिति आएगी कि हमारी गति कम हो जाएगी एक आएगी कि नहीं अब तो बैठ ही जाओ फिर भी करें तो दर्द होने लग जाएगा बाधा आ जाएगी ना वो तंत्र साथ में काम करता रहता है तमोगुण का भी तमोगुण हो तो उसके साथ साथ में रजोगुण भी काम करता रहता है वो सो गया है सब कुछ लेकिन रजोगुण भी काम करता रहता है उठा देगा थोड़ी देर बाद कुछ घंटों के बाद में उठा देगा नशा ले लिया नशा आ गया तो मतलब हमेशा के लिए नशा नहीं हो जाता है फिर उसके साथ में रजोगुण शत्रुगुण भी काम करता है उसको जगा देगा और फिर सक्रिय कर देगा हिलने डुलने लग जाएगा वो तंत्र ही ऐसा है एक को आप बढ़ा करके रख भी लो तो भी दूसरे अपना काम करते रहते हैं और उसको फिर समाप्त कर देंगे तभी तो ये सृष्टि चल पा रही है हमारे लिए हितकर है ऐसा ये तीनों घुले मिले रहते हैं शरीर की वृद्धि हो रही है बढ़ रहा है व्यक्ति बच्चे से बड़ा होता गया होता गया बढ़ रहा है अब बढ़ते बढ़ते भी वो तंत्र काम करता है एक समय आके रोक देता है वो आगे नहीं बढ़ोगे आप तंत्र कमजोर हो तो ज्यादा लंबा हो जाएगा व्यक्ति फिर वो एक अलग रोग हो जाता है और वो रोकने वाला तंत्र जल्दी काम कर गया तो बोना रह जाएगा वो दोनों तंत्र काम करते रहते हैं तो पहला तंत्र हम भोजन खा रहे हैं इच्छा कर रही है जैसे ही खाना शुरू किया वो दूसरा तंत्र काम करना शुरू करता है कि अब इसको तृप्ति भी थोड़ी देते रहे और एक समय में जाकर के वो खाना की रुचि कम होती जाएगी फिर अरुचि पर बदल जाएगी तो छोड़ देगा उसको और दूसरा तंत्र काम करेगा साथ में दोनों दोनों ये तीनों एक दूसरे के साथ काम करते रहते हैं जुड़े ही रहते हैं शुद्ध सत्वगुण की कोई स्थिति नहीं है शत प्रतिशत शुद्ध की जिसको हम सात्विक कहते हैं शुद्ध स्थिति कहते हैं उसमें प्रधानता के आधार पर कथन है प्रधानता है बाकी चीजें जुड़ी भी रहेंगी हम किसी को कहें बड़ा सात्विक है वही सात्विक है तो नींद कैसे आ जाती है इनको भाई सत्गुण के रहते तो नींद आ रही नहीं चाहिए बिल्कुल ही फिर भी आ जाती है नींद तो भाई आ जाती है तमोगुण का अपना प्रभाव है वो होना ही है बोले बहुत तमोगुणी है ये तमोगुणी है तो फिर ये देख सुन कैसे लेता है जो छोटी मोटी गतिविधियां होती है आता जाता है कुछ तो करता ही है वो कुछ तो जानता ही है कहाँ से आ जाता है तो जब हम कहते हैं इसका दिमाग तमोगुणी तो है इसका शरीर तमोगुणी तो है उसका मतलब होता है प्रधानता से प्रधान और सामान्य के आधार पर विशेष होता है कथन होता है वैसे तो सारे सब रूप में होते हैं सब सब रूप वाले होते हैं और इससे कुछ पिंड छूट नहीं सके। जब तक शरीर है तब तक ये गुणवृत्ति विरोध रहेगा साधना की कोई पद्धति इसको हटा नहीं सकती शरीर है तो है और साधना यही करेगी कि जीवन मुक्त बना देगी अब जब शरीर छूट जाएगा अब नहीं आएगा अब मुक्ति में चला गया लेकिन शरीर है तो ये बाध्यताएं तो बनी रहेंगी इसलिए परिणाम ताप संस्कार दुखों को जिसने हटा भी दिया है ऐसा विवेकी बन गया है वो भी चाहता है कि मैं शरीर को छोड़ के मुक्त हो जाऊं क्योंकि तो उसको पता है कि गुणवृत्ति विरोध तो अभी भी लग रहा है ये तो चल ही रहा है। आगे चले तो ये दुखों की बात कही तो दुखों के पीछे यहां पर बीच में बताया था अंत में कि ये चतुर्भ्यू है हे हे हे तू और हान और हानोपाय चार में बांटा गया उनमें हे यानी दुख है छोड़ने योग्य तो दुख है तो कौन सा दुख छोड़ने योग्य है कौन सा दुख छोड़ने के योग्य है तो उस पिशंग में अब हे हे हेतु हान और हानोपाए इन चारों को लेकर के आगे चर्चा चलेगी उसको सूत्र में बताएंगे भाष्यकार भी बताएंगे तो सोलवे सूत्र की भूमिका है तदेत शास्त्र चतुर्व्यूहम इति अभिधी चार व्यूह वाला है चार इसके पाए हैं यू कह लीजिए चार तरह से संरचित है ये रचना इसकी चार से मिलकर के हुई है सोलवा सूत्र है हेयम दुखम अनागतम हे हे कौन है तो हे दुख है दुखी छोड़ने के लिए सुख को तो कौन छोड़ना चाहता है दुख को ही छोड़ना चाहते हैं तो हे तो दुख है लेकिन वो कौन सा दुख है अनागतम जो अभी नहीं आया है ऐसा दुख ही है, है। जो दुख नहीं आया है वही है, है जो भोगा जा चुका है उसको कैसे छोड़ सकते हैं वो तो भोग चुके और जिसको अभी भोग रहे हैं वो भी भोगा रोड है उसको भी नहीं हटा है सकते हैं केवल तो अनागत भविष्य में जो आने वाला है वो ही दुख उसी को छोड़ा जा सकता है देखिए अनागतम दुखम अतीतम उपभोगे न अतिवाहित पक्षे वर्तते जो दुख अतीत हो चुका है भूतकाल में चला गया उसी को खोल रहे हैं उपभोगे न अतिवाहितम उपभोग के द्वारा जिसका अति कर दिया गया वहन मतलब तो बहना जाना हटाना पूरी तरह से हट चुका है वह भोग लिया और वो भोगा जा चुका है भोग करके हट गया न हे पक्ष वर्तते वो हे कोठी में रखा ही नहीं जा सकता तो भोगा जा चुका है हे कैसे करेंगे उसको जा चुका है वो तो आगे वर्तमान स्व क्षणे भोगारूढ़ न तत्नातरे हे ताम आप जो वर्तमान में है वर्तमान मतलब स्वक्षणे भोगा रूढ है अभी इसी समय में भोग दे रहा है वर्तमान में बिल्कुल भोग ही राय न तत् क्षणांतरे हेतम आपत्त अब जो भोगारूढ़ है उसको हटाएंगे तो कब हटाएंगे अगला क्षण तो आ ही जाएगा जब अगला क्षण आ जाएगा तब तक ये कैसा हो जाएगा अतीत में चला जाएगा तो वो भी नहीं हटाए जो भोगारूढ़ है वो भी नहीं हटाया जा सकता है तो तस्मात एवा अनागतम दुखम तस्मात यदेव अनागतम दुखम जो अनागत दुख है भविष्य में आने वाला है तदेव अक्ष कल्पिनम योगीनम क्लिश्नाती वही दुख अक्ष योगी को क्लिष्ट करता रहता है अनागत दुख नेतरम प्रतिपत्ता दूसरे ग्रहण करने वालों को नहीं तो योगी को जो ये दुख दिखाई देता है वो कौन सा अनागत दुख दिखाई अभी नहीं है उसको और वो पिछले दुख से दुखी नहीं होता है वर्तमान में जो दुख आरूढ़ हो गया उससे भी दुखी नहीं होता है उससे क्लेशित नहीं होता है वो, और सामान्य व्यक्ति पीछे जो दुख आया था ना उससे भी दुखित होते रहते हैं उसको याद कर करके मेरे साथ ये हो गया मेरे साथ ये हो गया उसने ये कर दिया ये सब दुखी होते रहते हैं और वर्तमान में जो आरूढ़ हो चुका है उससे भी दुखी होते रहते हैं और उसको हटाने के लिए प्रयास करते रहते हैं और हटा पाते नहीं है योगी को भविष्य के दुख अनागत दुख क्लेशित करते हैं आए नहीं है भोगा रूट नहीं है क्योंकि उसको पता है उसी को हटा सकते हैं ये तो आ चुके हैं जो भोग चुके है भोग चुके अब क्या करना है उसका जो भोग चुके उतना कर्माशय समाप्त हो गया अब करना क्या है उसमें करने को तो केवल संस्कार है संस्कार को हटाना है वो तो कर ही रहा है वो जो कर्माशय भोगा जा चुका है उसके लिए अब करने को क्या बचाए हमारे लिए कुछ नहीं और जो फिर दुखी होते रहते हैं वो ये है कि जो पिछला कर्म पिछले जब हमने दुखों को भोगा था उसके जो संस्कार पड़े थे उन संस्कारों से स्मृति उठा उठा करके फिर दुखी होता रहता है नया दुख खुद ही पैदा कर रहा है वास्तव में तो नहीं है ना वो दुख अभी मेरे साथ ऐसा हुआ मेरे को ऐसा रोग हुआ मेरे साथ ऐसा व्यवहार हुआ इसका दुख जो हमें आज रहता है वो अभी दुख वो दुख अभी वर्तमान में तो नहीं है हो चुका वो तो हाँ अगर वही चीज आज भी चल रही है तब तो हो सकता है लेकिन जो हो चुकी और अब उसका कोई भी प्रभाव नहीं है तो दुख है ही नहीं फिर भी अगर व्यक्ति दुखी होता है तो वो अपने संस्कारों के कारण से दुखी हो रहा है वास्तव में वो दुख नहीं है वहां पर ठीक है तो योगी को जो कि अक्षी पात्र कल्प है उसको अनागत दुख ही कष्ट देता है न इतरम तदेव हेता आपत्त्यते वो जो अनागत दुख है वो ही हेयता को प्राप्त कर पाता है अतीत और वर्तमान वाला तो हेयता को प्राप्त ही नहीं कर सकता है हो ही नहीं सकता है वो तो छोड़ा तो वही जा सकता है जो भविष्य का है और वो छोड़ा जा सकता है हट सकते हैं हम बच सकते हैं इसीलिए ये सारा शास्त्र है तो हे हम दुख हम अनागतम वैसे लौकिक रूप से भी मनुष्य इस बात को ध्यान रखता है जो भविष्य में आने वाला दुख उसको दिखाई देता है उससे बचता है वो स्थूल दुखों की बात है आगे पता है कि भई ये गिरने वाले हैं ये है वो है जो दिखाई देती हैं चीजें उससे बसता ही ऐसा नहीं किया तो दंड मिलेगा ऐसा कर दिया तो दंड मिलेगा मेरी ये हानि हो जाएगी ऐसा किया तो पैसे बर्बाद हो जाएंगे ऐसा किया तो कोई चोर चुरा लेगा इस धन को इत्यादि जो भविष्य की चीजें होती हैं उसको देख करके हम कार्य करते हैं जो तो मकान पर ताला लगाते हैं बाहर जाने जाने समय वो ताला किस बात का देवता के? कौन से दुख से बचना चाहता है? अतीत दुख से पीछे जो चोरी हो गई बोले उसके लिए मैं ताला लगाऊंगा वो तो चोरी हो गई उसके लिए क्या ताला लगाना है अभी चोरी हो रही है उसके लिए ताला लगाएगा कुछ नहीं वो तो हो रही है जो हो रही है अब ताला लगाने की भविष्य में चोरी नहीं होगी ऐसी और भी है गाड़ी में हम तेल डलवाते हैं ये करते हैं वो करते हैं ग्रीस करते हैं उसकी सर्विस करवाते हैं रोग हो गया अब दस साल पहले जो रोग हो गया उसका इलाज कोई करवाता है क्या उसका इलाज तो कोई नहीं करवाता है हाँ दस साल पहले हुआ और अभी भी चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा उसका तो इलाज होगा उसके लिए तो प्रयासरत रहेगा क्योंकि अभी उसका एक भाग बाकी है और वो भविष्य में होने वाला है लेकिन जो दस साल पहले मलेरिया हुआ था या खत्म भी हो गया आज कोई उसका इलाज कराएगा क्या जरूरत ही नहीं वो तो समाप्त हो गया अतीत में हो गया अतिवाहित हो गया वो उपभोग से अतिवाहित हो चुका है उसके लिए कुछ करनी है ही नहीं हाँ भविष्य में मलेरिया ना आ जाए भविष्य में ये रोग ना आ जाए उसके लिए सावधानी रखनी होती है वो रखते तो लोक व्यवहार में भी हम हेयम दुख हम अनागत हम अनागत दुख के बारे में बात तो करते हैं और व्यवहार भी करते हैं लेकिन यहां कौन सी बात कही जा रही है ये जो परिणाम ताप संस्कार दुख है ये सारे अनागत दुख हैं अनागत दुख हैं जिसको वो अब छोड़ना चाह रहा है अभी तक जो आरूढ़ है उससे उसने शिक्षा ले लिया पीछे जो भोगा था उससे शिक्षा ले लिया कि ये दुख आते हैं परिणाम ताप संस्कार दुख आते हैं गुणवृत्ति विरोध दुख आता है अब मुझे बचना है भविष्य वाले से उसके लिए फिर वो कार्य करता है साधना करता है तो हे एम दुखम अनागतम दूरद्रष्टा हो जाता है व्यक्ति दूर की चीज देख लेता है पहचान लेता है समझ लेता है भविष्य का उससे फिर वो बच जाता है हे एम दुखम अनागतम ये सूत्र भी बहुत बोला जाता है हे एम दुखम अनागतम कोई व्यक्ति ऐसे कार्य कर रहा हो जिससे भविष्य में गलत होने वाला है बोले ये देखो हे एम दुखम अनागतम साधना अनुचिंतनम बंधाय भरतवत् असाधनों का अनुचिंतन कर रहा है उसने हिरण को पाल लिया बच्चे को और फंस गया उसके अंदर जो साधन नहीं था मुक्ति का उसको उसने साधन बना लिया उसके पीछे लग गया वो बंधन का कारण बन गया उसके तो जो मुक्ति के साधन नहीं है उनको भी अपना रहा है वो भविष्य में बाधा आने वाली है वो दिखाई नहीं दे रहा है वर्तमान का सुख दिखाई दे रहा है तो हे हम दुख मना ठीक है कई जने इसकी जिनको आलोचना करनी होती है वो कुछ आलोचना पर भी इस सूत्र की भी आलोचना करते हैं कई जने इनको यही नहीं पता था कि वर्तमान में जो दुख है उसको भी हटा सकते हैं ना दुख को समझा ही नहीं भूतकाल का तो चलो चला गया वर्तमान का जो दुख है उसको तो हटाने का कोई उपाय नहीं बताया तो कह रहे हे एम दुख भविष्य के दुखों को हटा रहे और चलो भूतकाल के भी तो दुख होते हैं उनको भी तो हटाया जाता है ये कह रहे हैं केवल हे हम दुख का मना जाता हूं दुख हटने चाहिए तो भूतकाल के पिछले भी दुख हटने चाहिए वर्तमान के भी भविष्य के भी तीनों दुख हटने चाहिए ऐसा करके लोग कहते हैं तो बोले अच्छा भूतकाल के दुख हटने चाहिए उसका कोई उदाहरण बताइए कहेंगे देखो मेरे को ये रोग हो गया या मेरा बेटा मर गया उससे ये ये दुख हुआ और इससे बाधा चल रही है अब इसका उपाय तो करना चाहिए तो दस साल पहले सड़क टूट गई थी भूतकाल में थे उससे कष्ट हुआ और अब इसका उपाय तो करना ही चाहिए सड़क को बनाना चाहिए भूतकाल का दुख था तो भूतकाल का नहीं है तो भविष्य का है आगे का वो सड़क टूट चुकी ये हानि हुई उसका जो दुख होना था वो तो हो चुका अब जो सड़क ठीक कर रहे हैं वो भूतकाल के दुख का निवारण नहीं है वो सामान्य रूप से कहते हैं बोले देखो वर्तमान है वर्तमान में हमारे को बुखार है तो इनके अनुसार तो वर्तमान में बुखार है तो उसको हटाना ही नहीं चाहिए हटा ही नहीं सकते उसको तो, तो लोग करते हैं ना वर्तमान में गंदगी होती है हटा देते हैं रोग होता है हटा देते हैं ऐसा करके वो स्थूल रूप से देखते हैं जो इसको सूक्ष्म रूप से देखेंगे तो बुखार आया अभी अब जब हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं चिकित्सक के पास मेरा बुखार दूर हो जाए सिर दर्द दूर हो जाए वो कौन से बुखार बुखार के भी अंश करते होंगे ना सुबह से बुखार लग रहा आ रहा है सुबह से सिर दर्द हो रहा है तो जो बुखार बीत चुका है जिसको भोग चुके हैं जो सिर दर्द उसके लिए दवाई लेने जा रहे हैं क्या और डॉक्टर भी दवाई देगा तो अभी जिस समय उसके पास बैठे अभी जो सिर दर्द हो रहा है अभी जो बुखार है उसको थोड़ा ना हटाएगा वो इस काल वाला ये तो भोग ही रहे हम भाई तो आगे नहीं हो दस तो पंद्रह मिनट में आराम आ जाए एक घंटे में आराम आ जाए एक दो दिन में आराम आ जाए भविष्य में ही तो हटाएगा वो जिसको वो कह देते हैं वर्तमान वाला वो वास्तव में तो भविष्य का ही है वो स्थूल रूप से कथन होता है कि वर्तमान है वैसे वो भविष्य का ही है उस दृष्टि से यह सूत्र बिल्कुल ठीक है वर्तमान वाले को क्या हटाना है भविष्य के लिए कई हटाया जाता है पर हम भविष्य में जो आ रहा है उसको भी हम वर्तमान मान करके चलते हैं उस दृष्टि से कथन ठीक है कि भाई वर्तमान के रोग है अभी मेरे को ये रोग आया हुआ है उसको मेरे को हटाना है लेकिन वास्तव में वहां पर भविष्य वाले काल में जो उससे पीड़ा होने वाली है बाधा होने वाली है उसी को hey, हम हटाते हैं हम दुख हमारा ठीक है तो होना चाहिए तो इसलिए इन्होंने हटाने को कहा होता ही होना चाहिए मतलब तो इसका कोई उपाय है क्या कि हम नहीं होने दें वर्तमान दुख को कोई उपाय है क्या वर्तमान के दुख वर्तमान मतलब बिल्कुल वर्तमान उसी क्षण का उसको हटाने का कोई उपाय है क्या या ये कह रहे हैं क्या कि वर्तमान दुख भी हटा दो कोई होना चाहिए होता ही है होता है। योगी को योगी को दुख नहीं देता है मतलब ये जो पर्या दुखमय सर्व विवेकीने वाली बात है उसको जो सब कुछ दुख दिखाई देता है वो किस लिए भविष्य की दृष्टि से और उसी को वो हटाता है हे कोटी में उसको लाता है पिछला अनुभव दुख का वर्तमान का दुख का अनुभव इससे तो उसने सीख लिया देखो ऐसा ऐसा करने से ये दुख आता है और ये समस्या होती है और मुझे ये नहीं चाहिए मेरे को ये हटाना है बस इतना उससे प्राप्त कर लिया अब हटाएगा तो हे भविष्य का ही हटाएगा तो दुख तो आना चाहिए अगर दुखी नहीं आए तो हटेगा कैसे दुख की अनुभूति नहीं होगी तो हटेगा कैसे वहां से अगर संसार में किसी को दुख दिखाई नहीं दे रहा है तो संसार से छूटेगा कैसे वो उसके लिए तो दुख दिखना आवश्यक है हानि दिखनी आवश्यक है तभी छूट सकता है तभी बच सकता है ठीक है इतना ही 我们